रहो मुस्कुराते रहो रेडियो सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आज आशा करूंगी आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष स्टूडियो में, में उपस्थित है प्रीति जी जो खास मिड ड्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम रन करती है मध्य प्रदेश में और निश्चित तौर पे मिड ड्रेन के बारे में आपने सुना ही होगा जहाँ पर छोटे बच्चों को साढ़े छः साल से चौदह साल के बीच में बच्चों को ये प्रोग्राम कराती है कराया जाता है ये एक दो दिन का जो है फुल डे कोर्स रहता है टेन टू फाइव वाला जिसमें उनको बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं और मेडिटेशन करा के उनका मिड ड्रेन एक्टिवेशन करते हैं अब मिडब्रेन ब्रेन जिनका एक्टिवेट हो जाता है वो बच्चे मराकल जिस तरह से काम करते हैं आंखों पर पट्टी बांध कर रीडिंग करते हैं कई बच्चे जो है कार्ड्स को पहचान लेते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज इनके साथ किया जाता है अब ये सारी चीज़ें कैसे होते हैं कि आप सभी बच्चे जो भी मिडब्रेन प्रोग्राम अटेंड करते हैं उनका मिड एक्टिवेट होता है या फिर उनमें क्या चेंजेस आते हैं और कितने दिन तक ये लगातार करना होता है क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं वो सारी सारी बातें आज आपको मालूम वाली हैं तो तो आइए इन बातों को जानते से से से प्रीति प्रीति जी जी आप सभी की तरफ से, जी का बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू भाई जी हेलो नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप हाँ बहुत बढ़िया जी, जी। थोड़ा जी, हमारे सभी को. Yes. Uh, मैं प्रीति पटेल रायपुर छत्तीसगढ़ से uh, रायपुर में मेरा ज्ञानोदया फाउंडेशन नाम से एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस लेते हैं बेसिकली सिक्स टू फिफ्टीन इयर्स के बच्चों के लिए <laughs> और साथ में हमारा काउंसलिंग, काौंस, इसके साथ ऑन डी एम आई टी भी डी एम आई टी काउंसिलिंग इसके साथ एड ऑन क्या है यस मिड मिड ब्रेन मिड ब्रेन जो हम कहते हैं एक्चुअली हमारा हमारे ब्रेन में लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है जब हम आ, हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट्स को यूज़ करते हैं तब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव रहता है और हमारे बॉडी के जब हम राइट right पार्ट्स को यूज़ करते हैं तब हमारा उस टाइम पे लेफ़्ट ब्रेन एक्टिव होता है लेकिन जब लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों साइमल्टियसली यूज़ होता है तब हमारा कॉग्नेटिव एबिलिटी मेमोरी फोकस ये बढ़ जाता है तो एक्चुअली मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कंसेप्ट ये है कि लेफ़्ट और राइट right ब्रेन के बीच में हमारा सेंटर ऑफ अवेयरनेस जिसे हम पिनियल क्लैंड कहते हैं वो ब्रीजिंग बनाता है लेफ्ट और राइट right ब्रेन के बीच में तो जब ये ब्रीजिंग बनता है तो लेफ़्ट और राइट right ब्रेन बच्चे एक साथ यूज़ करते हैं जिससे उनका फोकस मेमोरी एंड क्रिएटिविटी एबिलिटी बढ़ जाता है तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है वो क्लासेस हम फुल डे टेन टू फाइव दो दिन का सेशन होता है नहीं, नहीं। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू मिड ब्रेन को एक्टिवेट किया जाता है बिल्कुल बिल्कुल जी एक्चुअली मेरा बेटा जब ट्वेल्व इयर्स का था तब मुझे इसके बारे में पता चला था उस टाइम तो इतना अवेयरनेस भी नहीं था अभी वो ट्वेंटी वन ईयर्स का है तो ये मुझे मैंने मेरे बेटे को करवाया था उस टाइम यस तो मुझे उसमें काफ़ी चेंजेस नज़र आए और पहले मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था कि क्योंकि एक्चुअली मेडिटेशन से तो जुड़े ही हुए थे तो उसके थ्रू जब बेटे में मुझे इतने चेंजेस लगे आज तो बेटा मेरा सीए फाइनल में है लेकिन उसको हाँ एंड वो नेशनल चेस प्लेयर है अभी चेस का कोचिंग देता है खुद इंटरनेशनली सी यूएसए एस कैनेडा कैलिफोर्निया के बच्चों को ऑनलाइन चेस सिखाता है वो आ, हाँ तो आ, मैंने वो जब 12 साल का था तो मैं ये सर्च कर ही रही थी तो उसको मैंने करवाया था ये क्लास तो उसमें काफ़ी चेंजेस लगे बेसिकली मैं आ, टीचिंग फील्ड से हूँ सात साल मैंने आ, टीचिंग जॉब में मैं थी तो वहाँ भी मैं बच्चों को ऐसी आ, अपने टीचिंग फ़िज़िक्स पढ़ाने के साथ साथ में सारी एक्टिविटीज़ मेमोरी फोकस बढ़े वो मैं करवाते रहती थी मेडिटेशन भी करवाती थी तो धीरे से फिर ऐसा लगा कि इसका कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहिए मैंने खुद सूरत से इसका ट्रेनिंग लिया हुआ है अच्छा। और उसके बाद अपना खुद का स्टार्ट किया पहले तो आस के बच्चों को काफ़ी हमने इसको रिसर्च किया कि कितना रिजल्ट आता है फिर धीरे से इसमें हमने आगे हाँ जर्नी हमारा शुरू हुआ इसमें प्रीति आपने बता हैं और है। तो है? है? है। पेरेंट्स का हम पहले प्री सेशन पेरेंटिंग सेशन लेते हैं हुँ, हुँ. सेशन कहते हैं जिसको बिकॉज पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स दे डेजस्ट थॉट कि हमने बच्चों को भेज दिया और उनके माइंड पे ये भी थॉट रहता है कि वो ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग करेंगे और ये सब चीज़ें लेकिन इसमें बहुत सारी ऑन द बैक जो है आ, हाँ बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है तो उसके लिए वन आर का एक पेरेंटिंग सेशन लेते हैं जिसमें पेरेंट्स को बताते हैं कि ड्यूरिंग द सेशन आपको क्या सावधानियाँ रखनी है और क्या क्या चीज़ें हम क्लास के बाद जैसे क्लास हो जाए उस टाइम पे आपको आ, टीवी मोबाइल नहीं देखना है और अच्छा। उनको हाँ जिस दिन एक्चुअली दो दिन का कंटिन्यू सेशन होता है उस दिन तो उनको देखना ही नहीं है स्क्रीन पे जाना ही नहीं है और उनके फूड पे भी ध्यान रखना है घर का बना हुआ ही देना है उनको और उसके बाद जो एट फॉलोअप सेशन्स होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं एक्चुअली पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि मिड ड्रेन एक्टिवेशन क्या होता है क्योंकि हर बच्चों का वो सिमिलर रिजल्ट्स की ब्लाइंड फोल्ड रीडिंग तक नहीं पहुंचता डिपेंड करता है कि प्रेजेंट स्टेटस बच्चे का क्या है हाँ वो कलर आइडेंटिफिकेशन uh, तक तो सभी बच्चे पहुंच, पहुंच, पहुंच जाते, जाते हैं जी अच्छा इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कराते हैं हाँ इसमें बेसिकली जो होता है हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज विजुअलाइजेशन फिर पावर नैप होता है जिसको ब्रेन स्लिप म्यूज़िक बोलते हैं वो पावर नैप के थ्रू एक म्यूज़िक चलाते हैं जिसमें ब्रेन के बीटा एंड गामा वेव्स जो होती हैं यस yes, उस मोड तक बच्चों को ले जाते हैं उसके बाद उनको विजुअलाइजेशन कमेंट्री के थ्रू उनके ब्रेन पैटर्न को चेंज करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं जैसे आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है स्क्रीन एडिक्शन है आ, वो आ, तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं पेरेंट्स को अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं लेज़ीनेस है बच्चों में या कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है एक एक्टिविटी किया फिर तुरंत स्विच ऑफ किया दूसरे एक्टिविटी में तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है कि उनका एक ब्रेन का पैटर्न बन जाता है तो ये जो टेक्निक्स है उस टेक्निक्स के थ्रू बिहेवियल चेंजेस बच्चों में देखने को मिलते हैं अच्छा, मैं कि कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस भी साझा कीजिए जो आपने अपने बच्चों से हो। जी जी आ, हमारे एक बैच का स्टूडेंट था जो आ, ये पूरे सेशंस अटेंड करने के बाद हालांकि उसके पेरेंट्स भी काफ़ी अवेयर थे तो उन्होंने घर पे भी वीक में हम बोलते हैं कि दो से तीन दिन कम से कम आप ये ब्लाइंड एक्टिविटीज़ और जो हम फोकस एक्टिविटी करवाते हैं जिसको हमारे आ, त्राटक कहते हैं कैंडल को लगा के उसमें बच्चों को 10 मिनट फोकस करवाना है तो ये एक्टिविटीज़ उन्होंने कंटिन्यू भी रखी तो वो बच्चा वहाँ रीडिंग लेवल तक पहुंच गया था और काफ़ी अच्छा उसको ब्लाइंड फोल्ड में जैसे हम वो नोट के सीरीज भी पहचान लेता था ब्लाइंड फोल्ड में अच्छा। हाँ तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चों में बिल्कुर, बिल्कुर। अच्छा आप जब इस कोर्स को कर रहे थे तो आपका क्या हाँ <laughs> हाँ ये है कि बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं कहूँगी कि जब हमने इसको स्टार्ट किया तो वो जो छः घंटे का जो दो दिन का सेशन होता है बच्चों में तो जो हम चेंजेस देखते ही हैं हाँ। वो सेशन के बाद हमारा जो एक्चुअली जो हम करवा रहे हैं तो हम भी उनके साथ कम्प्लीटली पूरा एंग, एंगेज हैं एंगेज। तो आ, हमारा माइंड भी इतना फोकस और आ, कहना चाहिए क्रिएटिव हो जाता है कि खुद में भी वो बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है अगर हम पूरा उस बच्चों के साथ एंगेज हैं एक्चुअली ये जो मिड डे एक्टिवेशन है इट्स नॉट जस्ट कि आपने आ, बाकी प्रोग्राम के जैसे इसमें कम्प्लीट हमको एंगेज होना पड़ता है बच्चों के साथ हाँ। और जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनका एक सीक्वेंस है जैसे सीक्वेंस स्टार्ट होता है हमारा प्रेयर मेडिटेशन से अच्छा। हाँ जी उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद लॉजिक पज़ल्स हैं जो उनको स्क्रीन के थ्रू करवाते हैं और कुछ उनको ऐसी एक्सरसाइजेज भी बताते हैं पजल्स और ये एक्टिविटीज़ की तो ये पूरे सीक्वेंस में प्रोग्राम चलता है हमारा पूरा छः घंटे का तो उसके थ्रू बच्चों को आ, बच्चों में काफ़ी चेंजेस नज़र आया ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस भी है एक बच्चा हमारे पास आया था उसकी मदर का माइंड उनकी मदर का माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव था अच्छा। तो वो ऐसे ही बोल रही थी कि ये आ, नहीं मैम इसमें ये चेंज होगा ही नहीं और ये मेरी बात सुनता ही नहीं है नहीं। तो मैंने कहा कि अभी आप अपना माइंड पहले चेंज करो क्योंकि जब तक आप अपना माइंडसेट उनके बहुत डीपली और होता भी है जनरली जब बच्चे नहीं मानते हैं नहीं सुनते हैं तो पेरेंट्स के माइंड में भी आता है कि ये ऐसा ही है तो बार बार जब वो वैसा बोलते हैं तो वो बच्चे में भी वही वाइब्रेशन जाते हैं जो जो मैंने प्री सेशन बताया हम पेरेंटिंग का लेते हैं तो उसमें पेरेंट्स को पॉजिटिव माइंड और वो सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको कैसा अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखना है एक्चुअली कम्यूनिकेशन के ऊपर भी है कि इसके साथ हम काउंसलिंग फाइल एक आ, सभी को एज अ गिफ्ट देते हैं जिसमें बच्चों का बिहेवियर क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसिल बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना है जो सर मैंने बताया आपको डी एम हम करते हैं तो आ, डिस्क प्रोफाइल होता है बिहेवियल पैटर्न बोलते हैं हर एक बच्चे का बिहेवियर इवन हम सबका तो डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है इन्फ्लुन्शियल होती है कंप्लाइंस होती है और एक हमारा जो है तो इस पर्सनैलिटी के हिसाब से बच्चों के साथ पेरेंट्स को कम्युनिकेशन करना है तो वो सारी जानकारी हम ऑनलाइन सेशन में देते हैं पेरेंटिंग सेशन के दौरान जी, जी, जी, जी, जी, जी, दर्शकों को को खास करके लेकिन फिर भी बच्चों में जनरली क्या -क्या हैं उसके थोड़ा बताइए जी जी आ, फोकस और कंसेंट्रेशन तो हंड्रेड परसेंट सभी बच्चों का बढ़ता है और बिहेवरल इश्यूज होते हैं तो बिहेवरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और इन क्रिएटिविटी बढ़ जाता है बच्चों का ये कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस uh, है जो इस क्लासेस के बाद सभी बच्चों में देखने को मिलते हैं यस अच्छा, अच्छा। yes. और ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी वो एक ऐसा है कि उसमें uh, बच्चे कलर आइडेंटिफिकेशन तो सारे बच्चे कर लेते हैं अच्छा कर लेते। हाँ ब्लाइंड का मीनिंग ये कि हमारे ब्रेन में जो इंफॉर्मेशंस है वो फाइव सेंसेस के थ्रू जाती हैं तो वो फाइव सेंसेस को यूज करके बच्चे कलर आइडेंटिफाई पिक्चर आइडेंटिफिकेशन तो सभी बच्चों का हो ही जाता है वो एट द लास्ट 10 सेशंस तक अच्छा हां जी सही बात अच्छी बात आपने बता दिया और मैं चाहूंगा कि इसमें अह पेरेंट्स का क्या रोल होता है अगर बच्चे भी जैन एक्टिवेशन के कोर्स कर रहे हैं तो समय बच्चों के साथ में पेरेंट्स का भी कोई रोल होता है या नहीं? हाँ जी सर जैसे मैंने पहले ही बताया कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है हुँ, हुँ, हुँ. क्योंकि क्लास हमारे पास तो जैसे बच्चे आए दो फिर आ, उन, उसके बाद वो सारा दिन या तो उनको घर पे या स्कूल पे रहना है हुँ, हुँ. तो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे जो मैंने बात किया कि ब्रेन का पैटर्न कैसे चेंज होता है हुँ, हुँ. तो जैसे हम यहाँ पे क्लास में बच्चों को ट्रीट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को बताते हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको उसका स्क्रीन टाइम भी सेट करना है तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे हम पॉजिटिव चीज़ों की पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स अपने वही पुराने माइंड के साथ चल रहे हैं और तो वो फिर इतना रिजल्ट नहीं आता है इसीलिए पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है इसमें तो पेरेंट्स को कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? हाँ सब बच्चे इस कोर्स में करते हैं यस जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगी यहाँ पे जे, जे, कि कई पेरेंट्स अपने बहुत नेगेटिव माइंडसेट के माइंडसेट के साथ आते हैं हुँ, हुँ, कि आ, मेरे बच, मेरा बच्चा जो है वो उसको कितना भी बोल लो तो भी वो एक टाइम पे नहीं सुनता एक बारे में सुनता ही नहीं है या उसको बोलो तो टीवी नहीं देखना है तो वो उस कंटिन्यू देखता ही रहता है मैं जाऊंगी तो ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें यहाँ टेंट्रम शो करेगा तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली पेरेंट्स लेके आते हैं अपने आप खुद से नहीं पढ़ता है कि उसको समझ में आना चाहिए कि अब मुझे अपना होमवर्क करना है पढ़ाई करना है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम ले आते हैं पेरेंट्स तो आ, अब पेरेंट अब एक नेचुरल सी चीज़ है कि अगर बच्चा रोज़ वही के वही चीज़ रिपीट कर रहा है तो पेरेंट्स का भी ब्रेन सेट ये ऐसा ही करेगा तो उनका भी एक ब्रेन सेट हो जाता है माइंड सेट हो जाता है तो वो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का तो इसीलिए उनको पूरा जो मैंने बताया ना सर कि जैसे पर्सनैलिटी होती है डिस्क प्रोफाइल उसमें जैसे बच्चा अगर डोमिनेट है ईगल पर्सनलिटी है तो ईगल पर्सनालिटी वालों की खास बात यह होती है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपना ही अपना डिसीजन खुद लेते हैं वो ज़्यादा किसी की सुनना नहीं चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया कि मिडब्रेन एक्टिवेशन में हम डीएमआईटी काउंसलिंग रिपोर्ट एज अ उनको देते ही हैं ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चे का पर्सनैलिटी समझ में आए अगर जैसे ईगल पर्सनैलिटी का बच्चा है तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको उसको आ, सिर्फ पैपटॉक देना है मतलब उसको बार बार ये नहीं बोलना है कि आप यही करो ये करो क्योंकि उसका बिहेवियर जो है बार बार सुनने वाला नहीं है हाँ तो पैपटॉक मतलब उसको शॉर्ट मोटिवेशनल टॉक देना है कि आपको ये काम इतने टाइम तक हो जाना चाहिए बस उसके आगे उसको बार बार नहीं बोलना है कि आप अपना होमवर्क करो होमवर्क करो बार बार और वही अगर बच्चा इन्फ्लुशियल पी काक होता है वो बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा पीपल लविंग होते हैं मतलब वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं लोगों के साथ बातचीत करना तो अपने टारगेट और एम को भूल जाते हैं वहाँ पे ऐसे बच्चों को आपको बोलना है अगर आपका बच्चा इन्फ्लुनशियल है तो वहाँ पे आप उनको बार बार रिमाइंडर देना है कि आप अपना ये टास्क कम्प्लीट करो आपको अपना होमवर्क करना है तो पर्सनलिटी अगर बच्चे की मालूम है तो आप कम्युनिकेशन स्टाइल आपको कैसा रखना है अपने बच्चे के साथ ये बहुत मायने रखता है है ना अपने ईगल वालों को आप बार बार बोलोगे कि आपको ये करना है होमवर्क करना है तो वो पसंद नहीं करेगा वहीं इन्फ्लुन्शल वालों को बोलना पड़ेगा क्योंकि वो अपने एम्स को भूल जाते हैं बार बार वहीं तीसरा जो होता है आउल पर्सनालिटी कम्प्लाइंट पर्सनालिटी वो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं वो हर चीज़ सोच समझ के करते हैं उनको अपने काम में परफेक्शन चाहिए स्लो होते हैं क्योंकि वो हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर पेरेंट्स को मालूम है कि मेरे बच्चे का कंप्लाइंट नेचर है तो उनके साथ हम बताते कि आपको कैसा कम्युनिकेट करना है उनको टाइम इंस्ट्रक्शन देना है इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है थोड़ा सा फ़ास्ट भले आपका काम परफेक्ट ना हो लेकिन थोड़ा फास्ट होमवर्क कीजिए राइट वैसे लास्ट होता है स्टडी पर्सनैलिटी स्टडी मतलब हो गया हमारा डव पर्सनैलिटी तो स्टडी पर्सनैलिटी वाले बच्चे बहुत शांत और गंभीर होते हैं और ये बहुत इमोशनल होते हैं तो इनको सबके सामने नहीं डांटना है नहीं। तो एक्चुअली डीएमआईटी इंक्लूड करने का यही एक रीज़न है कि बच पेरेंट्स को अपने बच्चे का बिहेवियर अगर मालूम है तो कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल अपनाना है तो वो जब उस कम्युनिकेशन स्टाइल के साथ अपने बच्चों के साथ रोज़ की दिनचर्या में आते हैं तो हम यहाँ जो सेशन लेते हैं मिडब्रेन एक्टिवेशन तो वो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात कर रहे हैं और हम तो क्लास में यहां करवाते ही हैं तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है बच्चों में जी जी चलिए काफी अच्छी बात है आपने बता हमारे सभी को बहुत ही अच्छा मिला कि में कि आप आप? सभी को बड़ा अच्छा लगा होगा तो प्रीति जी मैं जाते-जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे खासकर मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को जानिए पहले उनको समझिए वो क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक होता है अपने आप में गॉड गिफ्टेड है <laughs> पेरेंट्स हमेशा तुलना करते हैं बच्चों की और बच्चों के साथ तो कंपैरिजन तो करना ही नहीं है अपने बच्चे में जो यूनिक प्रॉपर्टी भगवान ने जो दिया है गॉड ने दिया है उसमें यूनिक एबिलिटी दी है हर एक बच्चे का अपना इनेट टैलेंट होता है वो अगर जान ले और उसी इनेट टैलेंट को सर्च करके उस दिशा में अगर वो आगे बढ़ाए तो बच्चा अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि मैं मेरा तो मानना ये है कि एक पेंटर भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है अगर उसकी उसमें इनडेप्थ नॉलेज है राइट क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ दी ये होता है कि आ, ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं कि ये दिन भर ड्राॅइंग करते रहता है क्रिएटिविटी तो वो उनको हमको उस फील्ड में नहीं भेजना है नहीं। तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चा यूनिक है उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको आगे बढ़ाए प्रेशराइज ना करें खुद भी काम पेशेंट होके खुद भी मेडिटेशन सीखे <laughs> हम तो यहाँ क्लास में पेरेंट्स को भी सिखाते हैं क्योंकि वो जो आफ्टर रिजल्ट फिर उनको देखने को मिलेंगे लॉन्ग लाइफ वो पेरेंट्स में चेंज आने के बाद ही बच्चों में बहुत बिग चेंज दिखेगा जी, जी. तो नेवर कंपेयर फाइंड द टैलेंट्स ऑफ़ योर चाइल्ड यही कहना जी, जी. आ, जी, बात बात मैं आपने जी धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे सभी श्रोता के लिए। कराएँगे कोर्सेस ताकि उनका मिडब्रेन एक्टिवेशन हो जाए और उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज जो जनरली सभी बच्चों में आता है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है पढ़ाई के प्रति उनका जो है जिज्ञासा बढ़ जाता है वो अच्छे पढ़ने लगते हैं और कंसंट्रेट करने लगते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा सा जो है पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो जो हम उनको जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो चीज़ें वहाँ पर वो सीख लेते हैं तो आपको बच्चों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है और उसके साथ में अगर आप डी एम कोर्स कर लेते हैं तो ये बच्चे की जो इन आ, इन, इन जो उनकी क्वालिटी है वो समझ में आता है और उसके बाद जो लास्ट में मैसेज में प्रीति जी ने बहुत अच्छी बात बताया कि बच्चा अगर ईगल वाला जो है उनके अंदर वो क्वालिटी है तो उसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं वो कम शब्दों में समझ लेता बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो अलग अलग क्वालिटी वाले बच्चे होते हैं उनकी पर्सनालिटी को आप समझ लेते हो तो उनके साथ वैसे आप जो है कम्युनिकेट करने में आपको आसान होगा अदरवाइज़ क्या होगा ईगल वाले बच्चों को अगर बहुत बार बार एक ही चीज़ बताएंगे वो तो खड़प हो जाएगा गुस्सा करने लगेगा और आपको भी लगेगा ये क्या हो रहा है मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है तो ये आपको भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसलिए दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर क्वालिटी आप समझ लेते हो तो उनको हैंडल करना उनको कैरिंग करना उनको आपके लिए बेहतर होगा। तो ये बहुत ही कोर्सेज हैं जो हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए खास करके, जो बच्चे पढ़ाई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इससे जरूर जुड़ें इन्हीं शुभ के साथ फिर से और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सुनाए हैं नया ज़माना नहीं उड़ा लेबर कोड दे रहे पहचान सुरक्षा दे रहा सुरक्षा का सा कोई से संहिता बोले सुरक्षा महा औद्योगिक संबंध रिश्ते मजबूत हर स्थान